संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व शील निरूपण इंद्र और प्रहलाद की कथा युधिष्ठ ने पूछा नरश्रेष्ठ संसार में मनुष्य धर्म के हेतुभूत शील की ही अधिक प्रशंसा करते हैं अतः यदि आप मुझे सुनने का अधिकारी समझते हो तो यही बताने की कृपा करें कि उस शी, शील का क्या लक्षण है और वह कैसे प्राप्त होता है विष्णुजी ने कहा राजन इंद्रप्रस्थ में जब तुम्हारा रासू यज्ञ हुआ था उस समय तुम्हारी अनुपम समृद्धि और सभा भवन को देखकर दुर्योधन को बड़ा संताप हुआ था वहां से लौटने पर उसने अपने पिता से सारी बातें कह सुनाई तब धित्राफ ने कहा बेटा यदि तुम युधिष्ठिर की ही भांति या उससे भी बढ़कर राज्य लक्ष्मी पाना चाहते हो तो शीलवान बनो शील से तीनों लोग जीते जा सकते हैं शीलवान के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है मानधाता ने एक ही रात में जनमेजय ने तीन रातों में और नाभार्ग ने सात रातों में ही इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लिया था वे सभी राजा शीलवान तथा दयालु थे अतः उनके द्वारा गुणों के मोल खरीदी हुई यह पृथ्वी स्वयं ही उनके पास आ गई थी दुर्योधन ने पूछा भारत जिसके द्वारा उन राज्यों ने शीघ्र ही भूमंडल का राज्य पा लिया वह शील था प्राचीन समय की बात है दत्तराज प्रह्लाद ने अपने शील के सहारे इंद्र का राज्य ले लिया और तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया उस समय इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछा बृहस्पति जी ने उन्हें इस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाने की आज्ञा दी तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शुक्राचार्य जी के पास जाकर फिर वही प्रश्न दोहराया शुक्राचार्य बोले इसका विशेष ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है यह सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रहलाद के पास गए वहां पहुंचकर उन्होंने कहा राजन मैं श्रेय प्राप्ति की उपाय जानना चाहता हूँ आप बताने की कृपा करें प्रहलाद ने कहा विप्रवर मैं तीनों लोगों के राज्य का प्रबंध करने में व्यस्त रहता हूँ इसलिए मेरे पास आपको उपदेश देने का समय नहीं है ब्राह्मण ने कहा महाराज जब समय मिले तभी मैं आपसे उत्तम आचरण का उपदेश लेना चाहता हूँ ब्राह्मण की सचिन निष्ठा देखकर प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए और शुभ समय आने पर उन्होंने उसे ज्ञान का का समझाया। ब्राह्मण ने भी अपनी उत्तम परिचय दिया। उसने प्रहलाद की इच्छा अनुसार न्यायोचित रीति से भली उनकी सेवा की फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार यह प्रश्न किया कि त्रिभुवन का उत्तम राज्य पाने को कैसे मिला इसका कारण मुझे बताइए प्रहलाद ने कहा विप्रवर मैं राजा हूं इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं उस समय संयम पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञा को सिरों सिर पर धारण करता हूँ यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता हूँ ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ किसी का दोष नहीं देखता धर्म में मन लगाता हूँ क्रोध को जीतकर मन को काबू में रखकर इंद्रियों को भी सदा वश में किए रहता हूँ मेरे इस बर्ताव को जानकर ही विद्वान ब्राह्मण मुझे अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते हैं और मैं उनके वचनामृतों का पान करता रहता हूँ इसीलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते हैं उसी प्रकार मैं भी अपने जाति वालों पर राज्य करता हूँ शुक्राचार्य जी का नीति शास्त्र ही इस भूमंडल का अमृत है यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है प्रहलाद से इस प्रकार उपदेश पाकर भी वह ब्राह्मण उनकी सेवा में लगा ही रहा। तब उन्होंने कहा विप्रवर, तुमने गुरु के समान मेरी सेवा की है तुम्हारे इस बर्ताव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा ब्राह्मण ने कहा महाराज यदि आप प्रसन्न है और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ग्रहण करने की इच्छा है यही वर दीजिए मांगने पर प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य कहकर उन्होंने, उन्होंने वह वर, वर दे दिया वर पाकर वे प्रवेशधारी इंद्र तो चले गए परंतु प्रहलाद के मन में बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे क्या करना चाहिए मगर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके इतने में ही उनके शरीर से एक परम कांतिमान छाया में तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ उसे देखकर कर प्रहलाद ने पूछा आप कौन है उत्तर मिला मैं शील हूं तुमने मुझे त्याग दिया इसलिए जा रहा हूं। अब उसी ब्राह्मण के शरीर में निवास करूंगा जो तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्र चित सेवापरायण से हो यहाँ रहा करता था यह कहकर वह तेज वहां से अध्य हो गया और इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया उसके अदृश्य होते ही उसी तरह का दूसरा तेज उनके शरीर से प्रकट हुआ प्रहलाद ने उससे भी पूछा आप कौन है उसने कहा प्रहलाद मुझे धर्म समझो मैं भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के ही पास जा रहा हूं क्योंकि जहां शीर होता है वहीं मैं भी रहता हूं जो कहकर जो ही वह विदा हुआ त्यो ही तीसरा तेजो में विग्रह प्रकट हुआ उससे भी यही प्रश्न हुआ क्या आप कौन है उस तेजस्वी ने उत्तर दिया और सुरेंद्र मैं सत्य हूं हूं और और धर्म के के पीछे जा रहा हूं। सत्य सत्य जाने पर पर एक महाबली पुरुष प्रकट हुआ पूछने पर उसने कहा प्रहलाद मुझे सदाचार समझो जहां सत्य हो वही मैं भी रहता हूं उसके चले जाने पर उनके शरीर से बड़े जोर की गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ परिचय पूछने पर वह बोला मैं बल हूँ और जहाँ सदाचार गया है वही स्वयं भी जा रहा हूं यह कहकर चला गया तत्पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक प्रभाव देवी प्रकट हुई पूछने पर उसने बताया मैं, मैं लक्ष्मी हूं तुमने मुझे त्याग दिया है इसलिए यहां से चली जाती हूं क्योंकि जहां बल रहता है वहीं मैं भी रहती हूं प्रहलाद ने पुनः प्रश्न किया देवी तुम कहा जाती हो श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ फैला हुआ था वह उन्होंने हर लिया धर्मज्ञ तुमने शील के ही द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई थी यह जा जानकर इंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण किया है धर्म सत्य सदाचार बल और मैं लक्ष्मी ये सब शील के ही आधार पर रहते हैं शील ही सबकी जड़ है यह कहकर लक्ष्मी तथा शील आदि सभी गुण इंद्र के पास चले गए इस कथन को सुनाकर दुर्योधन ने पुनः अपने सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से पूछा गुरुनंदन मैं शील का तत्व जानना चाहता हूँ मुझे समझाइये और जिस तरह उसकी प्राप्ति हो सके वह उपाय भी बताइए थित्राज ने कहा बेटा शील का स्वरूप और उसे पाने का उपाय ये दोनों बातें महात्मा प्रहलाद ने पहले ही बताई है मैं संक्षेप से शील की प्राप्ति का उपाय मात्र बता रहा हूं। ध्यान देकर सुनो। मन वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करे सब पर दया करे अपनी शक्ति के अनुसार दान दे यही वह उत्तम शील है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं अपने जिस किसी कार्य या प्रसार दूसरों का हित न होता हो तथा जिसे करने में संकोच का सामना करना पड़े वह सब किसी तरह नहीं करना चाहिए जिस काम को जिस तरह करने से मानव समाज में प्रशंसा हो वह काम उसी तरह करना चाहिए थोड़े में यही शील का स्वरूप है बेटा इस तत्व को ठीक तरह से समझ लो और यदि युधिष्ठ से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहो तो शीलवान बनो भीष्म जी कहते हैं कुंती नंदन राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को यह उपदेश दिया था तुम भी इसका आचरण करो इससे तुम्हें भी वही फल प्राप्त होगा